भाष्य में जिज्ञासाधिकरण के तो ऊपर विचार चल रहा है जिसमें अथ शब्द का अर्थ पूरा हो गया था साधना चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकारी होता है ब्रह्मजिज्ञासा के पहले जो साधन है साक्षात साधन है वो साधना चतुष्टय है कहा साधना चतुष्टय का सामान्य लक्षण भाष्य में आया उसका विस्तार की में चल रहा था नित्या नित्य वस्तु विवेक नित्य क्या है अनित्य क्या है इस प्रकार दोनों को जानने से नित्य के लिए प्रयत्न करेंगे अनित्य को त्याग देंगे नित्य अनित्य वस्तु विवेक के बिना वैराग्य नहीं आ सकता तो उसके बाद वैराग्य होता है यह मूत्रार्थ भोग विराग इस लोक में परलोघ में जो भोग है उससे विरक्त हो जाना और उसके बाद शादि साधना संबद्ध शम दम उपरति तिदीक्षा श्रद्धा समाधानम ये समि साधना संबद्ध की आवश्यकता है उसके बाद वो मुख्यत्व दृढ़ होता है तो समाधि साधना संपत्ति का विचार हो गया था आगे टीका में कहते हैं एदेशम संपत्ति ही समादि संपत्ति इन छह साधनों की जो संपत्ति है वही समादि संपत्ति है शम है मानसिक विचारों का नियंत्रण जो स्वाधिकार में अनपयुक्त हो ऐसे विचारों का जो साधन में उपयुक्त ना हो जिससे साधन में विरोध आता हो भविष्य में ऐसे विचारों को नहीं करना वो क्षम है इसी प्रकार बाह्य इंद्रियों का दमन विषय में प्रवृत्त होने वाली बाह्य इंद्रिया अपने स्वतंत्र प्रवृत्ति करती है उसका दमन करना यानी समय समय पर उसको समझ के किसमें प्रवृत्ति करानी है किसमें नहीं करानी है इसको देकर करके करना ये दम है और उपरती है सभी कर्मों से मुक्ति ये ही उपरति है तो शुद्धि होने पर कर्मों से मुक्ति पाना वैसे आरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारण मुच्य योगारूढ़ श्रमक कारण मुझे ये कहा था कि योगा योगाूढ़ होने पर उस स्थिति में अन्य कर्मों का त्याग कर तो पहले ही त्याग करने से नहीं हो पाता है तो शुद्धि होने तक नित्य कर्मों का नियत अनुष्ठान होना चाहिए उसके बाद श्रद्धा है तिदीक्षा है तिदीक्षा सभी साधन के लिए चाहिए सहन करना पड़े तो सहनम सर्व सभी दुखों का सभी पीड़ों का सहन करना ये तपस्या है ये प्रतिक्षा है अश्रद्धा आस्थिक के बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं तो श्रद्धा के बिना कोई आध्यात्मिक साधन सिद्ध नहीं हो सकता तो श्रद्धा के बारे में कल बताया था तो भाष्यकार श्रद्धा के ऊपर बहुत कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि जब आपको बाकी सब प्राप्त हो गया तब भी आस्तिक के बुद्धि को दृढ़ नहीं किया तो साधन सिद्ध नहीं हो पाता है मंदव्य विषय आदर आस्तिक बुद्धि ही श्रद्धा ऐसी एक जगह व्याख्या करते हैं श्रद्धा की कि मंदव्य जो विषय है जिस विषय का आप मनन करना चाह रहे हैं वैसा तो बाहर का विषय कोई भी आता है तो हम उसका मनन करते हैं बहुत समय तक मनन करते रहते हैं क्योंकि उन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बनी हुई है आसक्ति के कारण मनन होता है तो यहां जो आध्यात्मिक विषय है उन विषयों का मनन यदि होना है उसमें भी ऐसे कुछ विशेष शक्ति चाहिए जो विषय को हमारे मन में पकड़ के रखेंगे तो वो है आस्तिक बुद्धि जिसको श्रद्धा कहते हैं तो मंदव्य विषय आदर था जिस विषय का मनन आपको करना है उस विषय पर विशेष आदर भाव होना चाहिए बाह्य विषयों का तो आसक्ति के कारण मनन होता है किंतु ये आंतरिक विषयों का तो आदर से मनन होगा तो ये आदर को बनाए रखना श्रद्धा है ऐसे छाबल की भाटी में कहते और वहीं आगे श्रद्धस सौम्य इत्यादि के संदर्भ में कहा कि असत्याम गुरुदरायाम श्रद्धायाम वहां गुरुदरा शब्द का प्रयोग किया कि जब तक दृढ़ और बलवती श्रद्धा ना हो तब तक दुर्अवगम तब तक ये ज्ञान दुर्अवगम है तब तक प्राप्त नहीं हो सकता उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता श्रद्धायां तो सत्या मनसाधान भूभिदे अर्थे भवे तो आगे जो श्रद्धा समाधानम कहा तो समाधानम सिद्ध होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है ये भाष्यकार यहां सूचित करते हैं कि जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो मनसाधान मन उस विषय में एकाग्रित हो जाता है मन की एकाग्रता उसमें स्थिर हो जाएगी दे अर्थे बौद्ध मच्छा बुभुत्सा जिसको जानने की इच्छा है उस विषय में वो मन दृढ़ हो जाता है और पूरे जीवन को उसी में व्यदीत करने के लिए तैयार हो जाते है तो ये इतनी महिमा है श्रद्धा की तो ऐसी श्रद्धा आस्तिक बुद्धि है और उसके बाद मन का निरोध रूप समाधान होता है ये कहा था तो ये देश संपत्ति संपत्त। तो इन सबकी संपत्ति को समादि संपत् कहते हैं, समि से युक्त यही समादि संबद्ध नाम से कहते हैं आत्मनो अज्ञान तत्कार्य संबंधो बंध तद विच्छेदो मोक्ष तद इच्छावत्व क्या है तो आत्मा का अज्ञान तत्कार्य संबंध को बंधन कहते हैं जिसको अध्यास नाम से पहले कहा गया अज्ञान और उसके कार्यों के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध हो जाना आध्यात्मिक संबंध हो जाए, ये बंधन है और तद विच्छेद वो मोक्ष है उससे विच्छेद हो जाना उसको अलग कर देना मोक्ष है तद इच्छावत्व तो, उस मोक्ष के प्रति जो इच्छा है उस इच्छा से युक्त होना मुख्युत्व है तो मुमुक्षु में मुमुक्षुत्व धर्म रहेगा वो मोक्ष के प्रति इच्छा है पूर्व पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तर उत्तर हेतुतया मुमुक्षा अवसाना ये जितने कहे गए हैं ये पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर के लिए कारण बनता है नित्यानित्य वस्तु विवेक से लेकर मुमुक्ष तक चार साधन का क्रम बताया उसमें पूर्व पूर्व की आवश्यकता उत्तर उत्तर के लिए होती है ऐसा कहते पूर्व से उत्तर हेतुतया मुक्षक्षा अवगमान अंत में वो मुमुक्षा में आकर के मुमुक्षत्व में आकर के पर्यावसान होता है इसका मतलब बाकी तीनों साधन से मुमुक्षता ही सिद्ध होती है मुमुक्षुता दृढ़ होती मुमुक्षता दृढ़ होने पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति दृढ़ हो जाएगी उसमें साधन दृढ़ हो जाएगा श्रवण मननादि करेंगे उससे आगे प्राप्ति हो जाएगी सस्या एव ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं ये ऐसे तीनों साधन से दृढ़ हुआ जो मोक्ष है वही ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कारण बनता है कि मोक्ष पाना चाह रहे हैं तो मोक्ष किसके लिए किसको पा, कैसे पाएंगे और क्या है मोक्ष उसका स्वरूप क्या है किसको पाने से मोक्ष होता है ऐसी जिज्ञासा होगी वही ब्रह्म का हेदु बनता है युक्तम अमुष्या तदा आनतरियम इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा के बाद होती है ये कहना बिल्कुल युक्ति संकट है क्योंकि पूर्व पूर्व से मुमुक्षता दृढ़ हो जाती है और मुमुक्षता के बाद ब्रह्म जिज्ञासा संपन्न होती है तेषा साक्षात परम्पराभ्याम तदहेतुत्वित्यर्थ और उसके पूर्व में जो कहे साधन है वो साक्षात या परंपरा से मुमुक्ष तो साक्षात साधन हो गया और जो पूर्व में कहें वो परंपरा से साधन हो जाएंगे उसको दृढ़ करेंगे और समाधि जो षठ संपत्ति भी है वो भी मुख्यता को सिद्ध करते हैं और उसी से ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ हो जाती है इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए साधना चतुष्टयस्य से ब्रह्म विचारादि प्रवृत्तौ दृष्ट हेतुत्व अन्वयन अन्वाचे आगे साधना चतुष्ट का ब्रह्म विचारादि प्रवृत्त साधना सदुष्टय सम्पन्न से ब्रह्म विचार प्रवृत्त हुआ ब्रह्म विचार और उसके संबंधी साधन प्रवृत्त हुआ तो दृष्ट हेतुत्व अन्वय नन्वाचे उसका दृष्ट हेतुत्व उसका प्रत्यक्ष हेतुत्व दिखा रहे ये साधना चतुष्टय संपन्न पर ब्रह्म विचार प्रवृत्त होता है ये कैसा देखा जा सकता है कैसे जाना जा सकता है इसके लिए दृष्टे दृष्ट मे प्रत्यक्ष हेतु अन्वे मुख से यानी वो नहीं वो होने पर वो होता है ये कहना अन्वय होता है तद्भावे तद्भावा वो नहीं होने पर वो नहीं होता ये कहना व्यति होता है तो अन्वय मुख से उसको कहते हैं भाष्यकार ने कहा तेषु ही सत्सु प्राग भी धर्म च शक्य दे ब्रह्म जिज्ञासी कहा उन साधनों के रहने पर ही धर्म के बाद अथवा धर्म के पहले ये दोनों स्थिति में ब्रह्म हो सकती है किसी को धर्म के बाद भी ब्रह्म हो सकती है यदि साधना चतुष्टय संबंध हो तो अथवा धर्म नहीं हुई है साधना चतुष्टय संबन्न है तो भी ब्रह्म हो सकती है दोनों के स्थिति में हो सकती है इसीलिए पहले कहा था कि धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पूर्व साधन ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है उसके होते हुए भी नहीं होते हुए भी दोनों परिस्थिति में ये ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है ऐसा कहा तथा वैदरेक उसी में वैदरेक भी कहते है न विपर्य ये उनके नहीं रहते हुए नहीं रोता साधना चतुष्ट नहीं रहा तब तो ब्रह्मजिज्ञासा नहीं बन पाएगी और धर्म जिज्ञासा रहने पर भी धर्म जिज्ञासा हो चुकी है तब भी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी जब साधना चुष्टया तो नहीं होगा ये कहने का है इसलिए न ये कहा इसके व्यतिरेक दिखाए कथंचित कुदूहलितया ब्रह्म जिज्ञासाया प्रवृत्त भी ज्ञान अनुदया व्यतिरेक सिद्धि ये न विपर्य ये वेदरेक कैसे सिद्ध होगा कि उनके नहीं रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है ये कहा देखा गया वो कैसे आप किस युक्ति से आप कह रहे हैं साधना चतुष्टय के नहीं रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है तो उसके लिए कहा कि ऐसा देखा गया है कथनचित कुतूहलितया किसी को कुतूहल हो गया थोड़ा जान लेंगे ये ब्रह्मज इतना सा ब्रह्म जी इतना सा क्या चीज है ये वेदांत क्या चीज है थोड़ा सुन लेंगे ऐसी एक आपात इच्छा होगी इसको खोलते कुतूहल एक माने सामान्य जानने की जो इच्छा होती है वो क्या चीज है ऐसे आकांक्षा होती है कि क्या जानना है ऐसा करके आ, ये वो दृढ़ नहीं होती है ठीक है कुछ मालूम हो गया तो ठीक है नहीं हो गया तो ठीक है जैसा किसी को मालूम पड़ता है सत्संग निकल रहा है ठीक थोड़ा जाके बैठ जाते हैं सत्संग में क्या होता है देखेगी ऐसे करके कुतूहल बुद्धि से होता है आ, पहले तो बहुत लोग ऐसे कुतूहल बुद्धि से ही जाते हैं और बाद में फिर सुन सुन करके फिर संस्कार ठीक हो जाता है तो फिर आगे भक्ति आदि आ जाते हैं भागवत में भगवान ने भी कहाया मत कथा दो जादा श्रद्धास्तु क्यों उसको भक्ति उत्पन्न हो जाती है गैरवाध्याय में कहा यदि से उन्होंने वो जानबूझ के नहीं किया इच्छा से कोई सत्संग आदि किया या भागवत पढ़ा कुछ कथा ऐसी सुनी तो उससे भक्ति उत्पन्न हो गई और विरक्त भी पूरा नहीं हुआ हा? ना विरक्त ना आसक्तः बहुत आसक्ति भी है बहुत विरक्त भी, भी नहीं है ऐसा मध्यम वर्ग का है ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग अच्छा है ये कहा भागवत ने इसी प्रकार कुतूहल से भी प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे प्रवृत्ति होने पर ब्रह्म जिज्ञासाया प्रवृत्त भी ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त होने पर भी फल पर्यंध ज्ञान अनुदयात वो ब्रह्म जिज्ञासा फल पर्यंध नहीं रह पाती वो बीच में बह जाती फिसल जाता है आदमी वो शुरू किया दो चार दिन सुनेंगे फिर उसके बाद छोड़ देता है ऐसे होती है ब्रह्म से निकल जाएगी ऐसे होता है फल पर्यंत नहीं रहेगा फल पर्यंत क्या है आगे बताएंगे ब्रह्म का ज्ञान जब तक ना हो तब तक लगातार ब्रह्म जिज्ञासा बने रहे और श्रवण मानन आदि होते रहे तब जाकर के प्राप्त तो होगा लेकिन ऐसा होता नहीं दो चार दिन श्रवण किया पाठ किया एक उपनिषोद तो हो गया वो तो हो गया बस ऐसे करके उसको छोड़ के फिर आगे जाते हैं ऐसा फल परियंत्र नहीं रहता दृढ़ नहीं है ना जिज्ञासा इसीलिए इससे मालूम होता है ये विजरे की सिद्धि हो जाती है इसका मतलब वो साधना चतुर्थय सम्पन्न नहीं है वो मुख्यता आदि उसको सिद्ध नहीं हुआ इसीलिए कोई समय मिला तो थोड़ा बहुत झुल लेंगे और बाकी सब काम ठीक है समय बच गया तब सुनेंगे लोग ऐसा करते कि बहुत काम हो गया तो सबसे पहले क्या करते हैं वो पाठ में जाना बंद कर दे है? सबसे पहले वही गुजरू होता है एक तो सब उल्टा होना चाहिए था खाना खाना बंद करना चाहिए था वो नहीं करता है वो समय नहीं है क्या है इसलिए सत्संग में नहीं जा रहे पाठ में नहीं जा रहे पहले वो बंद करेगा उसके बाद फिर समय नहीं है तो वो जब करना तब करना वो बंद करेगा और फिर समय नहीं है तो फिर स्नान शौच आदि भी बंद कर देता है <laughs> ऐसे ऐसे एक एक करके जाता है और ऐसे करके लेकिन खाना कभी बंद नहीं करेगा खाना खाने के लिए तीन चार टाइम भी खाने के लिए टाइम है वो बनाएंगे खूब अपना रसीला बनाएंगे अपने ढंग से फिर खाएंगे उसमें कितना भी समय लगे वो हो जाता है अब देखिए दोनों में अंदर देखें वहां के लिए आपको इतना समय मिल रहा है लेकिन यहाँ के लिए समय नहीं मिल रहा ऐसा हो रहा है ऐसा होता है क्योंकि जितना जिज्ञासा कम है इसीलिए तो सबसे पहले उसी को बंद करेगा तो फल पर ज्ञान अनुदयास यही बोल यही वेरिये की सिद्धि है तो दिखाई पड़ता है लोग में सभी अनुभवी है हम लोग तो ऐसे करते तो है इसीलिए वो ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ नहीं है ये निश्चय करना पड़ेगा ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ क्यों नहीं है क्योंकि मुमुक्शुदा ठीक नहीं है मुमुक्षुदा दृढ़ नहीं है वो क्यों दृढ़ नहीं है क्योंकि समाधि संबद्ध दृढ़ नहीं है और वो क्यों नहीं है क्योंकि पीछे का इमूत्रार्थ भोग विराग नहीं है फिर तो उसके पीछे नित्य अनित्य वस्तु विवेक नहीं है तो वहीं से शुरू हो जाता अभी विवेक क्यों नहीं है अज्ञान है फिर उसके पीछे अज्ञान है ऐसे करके ये हो जाता है इसीलिए इसको ध्यान में रखने के लिए ये दोनों तरफ से भाषिकार ने कहा क्योंकि भाष्यकार तो तो सर्वज्ञ है अनुभवी है और वो जानते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे और इस समय के लोग कैसे रहेंगे और बिल्कुल सारे हमारे लिए फिट होता है जो कह रहे हैं एक भी इधर उधर नहीं है तो ऐसा हो रहा है का मतलब कमी है मानना पड़ेगा अन्वय व्यतिरेक सिद्धमर्थम अर्थम उपजीव्य अध शब्द व्याख्याम उपसंभरती अन्वय व्यतिरेक सिद्ध जो अर्थ है यह अन्वय व्यतिरेक दिखाया तत्सत्व तत्सत्व साधनादि संबद्ध सत्वे ब्रह्म सत्व और साधनादि संबद्ध अभावे ब्रह्म अभाव ये दिखाया दिखाने के बाद उससे उपजीव्य अर्थ जो निश्चय हुआ उससे उपजीव्य होगा उपजीव्य माने उसी से सिद्ध होता है जो उपजीवक होता है जो जिसको सिद्ध करते हैं और उपजीव्य है उसके आश्रय पर जो सिद्ध होता है अभी साधना संबद्ध और ब्रह्म जिज्ञासा संबंध बताया तो उसका जो उपजीव्य है अध शब्दा व्याख्या उपसंहर थी इन सब को कहाँ से लाया था आध शब्द की व्याख्या के अंतर्गत लाया था तो इन सब बात को अध शब्द की व्याख्या के रूप में उपसंहार करते हैं तस्माद इत्यादि से कहा तस्मात अध शब्देन न यथोक्त साधन संपत्तियान दर्य इसीलिए अब तक अध शब्द का विचार चल रहा था इनकी शैली देखे भाषिका कैसे शुरू करते हैं पहले अर्थ शब्द क्या है आनंदरिया होना चाहिए ये कहा फिर उसके बाद जितना उसमें पूर्व पक्ष हो सकता था सारा पूर्व पक्ष को खड़ा किया अब कोई असली पूर्व पक्ष आके बैठा है बैठा है तो भी इतना पूर्व पक्ष नहीं खड़ा कर सकता अपने विरोध में खूब खड़ा कर देते और सारा खड़ा करके फिर एक का ठीक से समाधान किया समाधान करके जो पहले बात बोली है जो समझाया पहले या प्रतिज्ञा किया उसको ही उपसंहार करते हैं अब तो आपको यह अर्थ शब्द के बारे में जिंदगी में कभी कोई संशय नहीं रहेगा कि अर्थ शब्द का अर्थ साधना चतुष्टय चतुष्ट ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता ऐसा निश्चय कर दिया इसलिए बोलते हैं तस्मात इन सब कारणों से अथ शब्द न यथोक्त साधन संपत्य आनंद उपदिश्य थे अर्थ शब्द से यथोक्त साधन जो अभी कहा गया है साधना चतुष्टोक्त साधन है ये संपत्ति ये इसके प्राप्ति के आनंदर्य को कहा जाता है ये ही भूसूत्रकार का उद्देश्य है क्योंकि बाकी यहां कोई ठीक से बैठता नहीं कैसा नहीं बैठता वो भी दिखाए क्यों नहीं बैठता है उसका तो सब दिया ठीक है अध शब्दार आनंदर्यमात्र शक्तिया दृष्टो अर्थ है अधश शब्द का आनंदर्यमात्र शक्ति वृत्ति से जाना गया अर्थ है अथ शब्दा अथ शब्द से आनंदर्यो छोड़ करके और कुछ नहीं इसलिए मात्र शब्द लगाया मात्रम शक्तिया शक्ति वृत्ति से दृष्ट इस शब्द का अर्थ रूप से साक्षात् जो प्राप्त अर्थ है ये आनंदर्य ही है बाकी जो तीन अर्थ है वो छोड़ दिया साधना चुष्ट से ब्रह्म जिज्ञादि प्रवृत्त दृष्टेतुन जिज्ञा सामग्री तम ये जो साधना चतुष्टय का तब क्या होगा तो अर्थ शब्द का आनंदर्य मात्र शक्ति से आपने अर्थ किया तो साधना चतुष्टय क्या करता है तो बोलते साधना चतुष्टय का तो ब्रह्म जिज्ञासादी प्रवृत्तों जन्म जिज्ञासा की प्रवृत्ति होने में दृष्ट हेतुत्व न आनंदर्य के हेतु रूप से वो रहता है तभी उसमें आनंदर्य होके ब्रह्म जिज्ञासा की इसलिए दृष्ट का हेतुत्व रूपे हे जिज्ञासा सामग्री वो तो जिज्ञासा की सामग्री है इस प्रकार से उसका संबंध भी लगेगा तेन दौत्यो अर्थ है भेद यही दोनों में जो प्रकाशित अर्थ है दोत्य मन जिससे द्वारा प्रकाशित हो गया प्रकट किया गया अर्थ इस प्रकार है तो अर्थ शब्द का साक्षात अर्थ आनंदर्य हो गया और संबंध से पूर्व संबंध से साधना चतुष्ट अर्थ हो गया तो दोनों अर्थ अधशब्द का हो गया है इस प्रकार से अथ संबंध में भाष्य पूरा हो गया अब दूसरा है आता शब्द अथा के बाद आता शब्द उसको लेते क्रम प्राप्त आता शब्द व्यागरोती अब क्रम से सूत्र में दूसरा आता, आता शब्द है तो अथा आता ऐसा है ना अथा तो ब्रह्म है। तो आता अथा के बाद अतः अथ शब्द को व्याख्या करते उसका क्या अर्थ होना चाहिए अभी अब उसमें क्या क्या प्रश्न होता है पता चलेगा आध शब्दो हेदुअर्थ बोलते ये आत शब्द जो आया है ना हेदु के लिए है सामान्य रूप से आत शब्द का हेतु में प्रयोग होता है तो क्या हेदु है किस हेतु को लेके प्रयोग हुआ मतलब ऐसे कोई हेतु है किसके रहने से वो ब्रह्म जिज्ञासा और है साधना चतुष्ठाय संपन्न हो गया तो उसके बाद ब्रह्मजिज्ञासा प्रवृत्त होती है यह अथ शब्द ने सूचित किया अब अथ शब्द कहता है इसीलिए भी ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए तो इसीलिए मन किस लिए भाष्य कहते हैं यस्माद् वेद एवं अग्निहोत्रादीना श्रेय साधना नाम अनिज्य फाला जो कि क्योंकि हेतु देना है उधर जो कि वेद ही स्वयं अग्निहोत्रादी ना अग्निहोत्र जो साधन है जिसको आप वेद के संबंध में नित्य मानते हैं नित्य साधन मानते हैं ऐसे अग्निहोत्र साधन है संध्यावंदन अग्निहोत्र आदर्श पूर्णमास आदि जो साधन है इन साधनों का श्रेय साधन दाम श्रेय साधनता दा और अनित्य फलदा दोनों दिखा रहे श्रेय साधनता भी दिखा रहे हैं और अनित्य फलदा भी दिखा रहे हैं तो अग्निहोत्रादि कर्म से आपको पुण्य होता है पुण्य से सुख होता है इतना तक तो ठीक है इतना तो हो जाता है किंतु वो अनित्य साधन है वो अनित्य साधन है और अनित्य फल देता है प्रवाहे से अधा यज्ञ रूपा ऐसा कहा मुंडक परिषद ये ये ठीक है ये नाव है ये पार कर सकता है आप सुख को पा, पा सकते हैं किन्तु आदृढ़ ये मजबूत नाव नहीं है कहीं बीच में टूट सकते हैं इस इससे आप संसार को पार नहीं कर सकते संसार पार करने के लिए तो बहुत मजबूत नाव चाहिए ऐसा नाव ये नहीं है इसीलिए अधनता तो ये भी है फिर भी अनिच्य फलदाम दर्शे उसमें फल तो अनित्य है ये अपने आप वेद ही दिखा रहा है जैसे तद्यधेह कर्मचितो लो ग्षीयत एवे अमुद्र पुण्यजिग क्षीयते इत्यादि जैसा इस लोक में कर्म करने पर कर्मचिता कर्म से संपन्न किया गया कर्म से एकत्रित किया गया ऐसा जो लोक लोक मत कर्म बल भोग ये लोक मत लोक्य दे भुज्य देक ये भोग है तो इस लोग में जैसा होता है कि कर्म से प्रवृत्ति करके जिस फल को आप प्राप्त करते हैं वो क्षय हो जाता है कठीण होता है ऐसा कोई कर्मफल नहीं जिसका क्षय नहीं होता हो इस लोग में आप कोई भी कर्म फल को देखो वो क्षीण हो जाता है नष्ट होता है एवमेव ऐसा ही निश्चय कर लो इसी प्रकार ही अमूत्र अमूत्र मान परस्परा पर में पुण्य चितोलोक पुण्य से कमाया हुआ संपन्न किया हुआ लोग भी क्षीण हो जाता है इसीलिए यहाँ जैसे होता है वैसे ही होता है हेतु क्या है कर्मचित कर्म से ही आपने यहाँ भी संपन्न किया था जैसे किसान खेती करता है बहुत परिश्रम करके छह महीने में परिश्रम करके खेती करता है फिर तैयार हो जाता है वो फल आ जाता है फल लेने के बाद वो नष्ट हो जाता है और वो फल भी कब तक रहेगा कुछ समय तक खाते रहेंगे उसके बाद नष्ट होता है फिर परिश्रम करना पड़ेगा फिर कमाना पड़ेगा फिर ऐसा होता है ऐसे होता है और जो जो आप कमाते हैं वो सारे ही नष्ट होता है ऐसा है इसीलिए कर्मचित लोग क्षीण होता है ये युक्ति लगता है यहा य कर्मचितत्व तत्र तत्र अनिश्चित ये व्याप्ति मिल जाती है यथा कृषि आदो ऐसे दृष्टाना कृषि आदि में जैसा है वैसा है। इसीलिए पुण्यचित लोक भी क्षीण हो जाएगा इसमें कोई संशय नहीं इसलिए क्षीर्णे पुण्य मर्त्यलोकम विशन दी भगवान ने भी कहा क्षीण हो जाता क्षीय दे और नष्ट हो जाता इत्यादि इत्यादि कहते हैं तथा इसी प्रकार ब्रह्म विज्ञानी परम पुरुषार्थम दर्शे इसके विपरीत पहले तो कर्मचित लोक के बारे में कहा पुण्यचित लोक के बारे में कहा उसके बाद वेद स्वयं कहता है कि ब्रह्म विज्ञान आदि भी परम पुरुषार्थी ब्रह्म विज्ञान से तो परम पुरुषार्थ को दिखा रहे हैं जो नित्य होता है ब्रह्म ब्रह्मविदापनोधि परम ब्रह्म को जो जानता है वो परम को प्राप्त करेगा अन्य जो जो प्राप्त करता है वो अपरम रहता है परम नहीं रहता है वो सापेक्षिक है किसी की अपेक्षा ज्यादा है किसी की अपेक्षा कम है से रहता है सिंधु ब्रह्म विदापनोधि परम ब्रह्मज्ञानी जो होगा वो परम को ही प्राप्त करता है अपरम को प्राप्त नहीं करता इत्यादि वाक्य है तस्माद इसीलिए ये हेदु हो गया ना यमाद लगाया यमाद यदो संयोग तद का संबंध होता है यमाद से शुरू किया जो कि स्थिति ऐसा है इसीलिए ये हो गया अतशब्द का अर्थ कर्मचित लोग नष्ट होता है ब्रह्मजित यानी ब्रह्मज्ञान ब्रह्म से प्राप्त जो आनंद है वो नष्ट नहीं होता इसके कारण ब्रह्म करनी चाहिए, करना चाहिए। ये कहना चाहिए तस्मात यथोक्त साधन संबत्ति अनंतरम इसीलिए इन साधनों को अपनाने के बाद यथोक्त साधना है, है ये संबत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ब्रह्म करनी चाहिए या इसका मतलब ब्रह्म हो जाती है ऐसा है तो ब्रह्म जिज्ञासा में कोई कमी दिखाई पड़ रही है तो क्या समझना चाहिए साधना संपत्ति में कमी है ऐसा समझना चाहिए तो साधना संपत्ति में कहा कमी है आप इतने साधन को देखने से पता चलेगा आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि यही यहां हमारा ऐसी कमजोरी है इसको समझ करके इसको अभी ठीक करना पड़ेगा ऐसा करके धीरे धीरे आप ठीक करते जाओ वहां जैसे साधना संपत्ति ठीक होती है दृढ़ होती है वैसे ही यहां हो जाती है ठीक है अथ शब्दे हेदोरुक्तवाद अथ शब्दे नक्तौन पुनरुक्तिशंक्य हेदुरूप अर्थमेव यह संशय होता है कि अथ शब्द से भी आपने एक प्रकार से हेदु ही कहा कि साधना संपत्ति के बाद में ये होता है तो बाद में कहने पर पूर्व में जो रहता है वो हेदु होता है ऐसा जाना जाता है कि किसी के बाद किसी के अनंदर ऐसे पूर्वा पर संबंध करेंगे तो पूर्व वाले हेदु माना जाता है तो आधा शब्द से हेदोरुक्तत्व को भी अर्थात आप हेदू को ही कहा आधा शब्द से भी तो अथशब्दे नस्य वो उक्त फिर अथ शब्द से भी उसी को ही कहेंगे तो पुनरुक्ति ही आशंका तो पुनरयुक्ति हो जाएगी ऐसी शंका करने पर दोनों शब्द का एक हो जाएगा तो उसको उत्तर में कहते हैं हेतु रूप अर्थ में वाह उसका हेदु में अंतर है वो हेदु और ये हेदु में अंतर है वो हेदु क्या है वो साधना संपत्ति के बारे में कहा है उसके आनंद दिखाया ये हेदु क्या है दोनों में तुलना करके दिखा रहा है पुण्य जितलोक और ब्रह्म ब्रह्मज्ञान दोनों में क्या अंतर है ये दिखा रहा है इसलिए ये हेदु भी जानना चाहिए तस्मादित उतरेण संबंध आगे तस्माद़ तस्माद़ आया तस्माद के साथ यस्माद़ का संबंध कर देना चाहिए इसका तात्पर्य क्या है अथ शब्द आनंद उक्ति पूर्वनिवृत्ते ब्रह्मजिज्ञा पुष्केतुचत विवक्षि तदवादे शिते तद्हेतु तद अथशब्देन अथ शोतुवाचि व्यवस्था यहां इसकी व्यवस्था दी जाती है दोनों को एक दूसरे को दृढ़ करने के लिए है अथ शब्दे न आनंदर्य उत्ति द्वारा अथ शब्द से आनंदर्य को कहा गया था साधना चतुष्टय के आनंदर्य कहा गया ब्रह्म के लिए ये पूर्व निवृत्त ये पूर्व में हो गया उसके बारे में विचार करके रख दिया ब्रह्म जिज्ञासा पुष्क हेतु चतुष्टे उसके बाद ब्रह्म पूर्ण रूप से हो जाएगी यदि हेदुचतु यानी साधना संपत्ति पुष्कल रूप से हो पूर्ण रूप से हो दृढ़ रूप से हो अच्छी तरह हो तब तो वो सिद्ध हो जाएगी ये विवक्षित विवक्षित है ऐसा होने पर भी तब आ, तद अपवादे शंकिते फिर भी उसका अपवाद की शंका हो जाएगी यानी साधना चतुष्ट सम्पन्न होने के बाद वो ब्रह्म ही क्यों करेगा हो सकता है वो पुण्य अधिक पुण्य कमाने के दृष्टि से साधन और कर सकता है ब्रह्म जिज्ञासा छोड़ के भी कोई साधन कर सकता है इसके लिए क्या कारण होगा कि ब्रह्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए कोई कारण होगा तो ऐसा कारण बताना पड़ेगा सब कहते हैं उसके बाद वो ऐसी शंका आ जाती है यदि ऐसा आप शंका करते हैं कि साधना चतुष्टी के बाद भी कोई व्यक्ति अन्य फल के लिए अपर फल के लिए जा सकता है तो कहते हैं वो नहीं जाएगा उसका और घेतु बताना है कारण क्या है कि दोनों में तुलना करके देखने पर जो अपर साधन है वो अनित्य दिखता है और पर साधन है वो नित्य दिखता है ये इसको स्पष्ट समझ में आएगा इसीलिए वो पर को ही लेगा अपर को नहीं लेगा क्योंकि पहले कहा है कामान्यक काम दे मन्यमान स काम भीर जाय दे त्र त वो जब एक एक कामना आती है वो कामना को लेकर के अलग अलग जन्म लेता ही रहता है कामान यक काम ये दे मन्य माना वो बहुत बांध करके उसी के पीछे जाते और क्या होता है जायेदे तत्र तत्र उस, उस शरीर में उसको प्राप्त करता रहता है और वो दुखी होता है किन्तु पर्याप्त कामस्य से कृतात्मनस्तु यह सर्वे प्रवियंती काम और जिसके पर्याप्त काम हो जाता है कृतकृत्य हो जाता है तो उसकी कामना है यही समाप्त होती है मतलब उसके आगे कोई कामना नहीं रहती है वो कामना से मुक्त होने का मतलब आपको पूरा आराम मिलता है आपको आराम नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपके अंदर कोई कामना है वो कामना आपको चुप बैठने नहीं दे रहे आराम नहीं दे रही ऐसा होता है तो आराम मिलता है तो वही आत्म प्राप्ति है इसी की परीक्षा उन्होंने किया आगे पीछे करके परीक्षा लोगान कर्मचि इत्यादि से इसकी परीक्षा किया परीक्षा करके उन्होंने ये समझ लिया कि हा वो आनंद है अथाद आनंद मीमांसा भवती यहां आनंद मीमांसा होती है ऐसे करके तैतरी में और वृद्धा में कहा ना फिर आनंद की तुलना करके करके जाता है और वो स्त्रोत्रिय वृद्धि से वो अकाम होगा स्त्रोत्रिय होगा विरक्त होगा उसी को जो सुख प्राप्त होता है उस सुख की दृष्टि से तो ये ब्रह्मा जी के सुख सब नीचे है ऐसे दिखाया तो ये भी तो परीक्षा हो गई ना इस प्रकार से परीक्षा करता है दोनों को तुलना करके समझता है समझने के बाद ये निश्चय करता है कि साधना करते संपन्न अधिकारी को परम ही प्राप्त करना चाहिए अपरम नहीं प्राप्त करना चाहिए ये हेतु शब्द से कहा तन ये शंगा की रूप से तद उसमें ही प्रवृत्त होने के लिए क्या कारण है और कारण क्या है उसको कहने के लिए अधना व्यवस्था उसके कारण रूप से अधश शब्द को कहा और जो उक्त जो हेदु है, है। उसकी दृढ़ता यहाँ हो जाती है वही हेदु रहने के कारण वो तो परम को ही प्राप्त करेगा अपरम को प्राप्त नहीं करेगा ये व्यवस्था दी जाती है इस प्रकार दोनों का अर्थ हो जाएगा तथा ही कृतकत्वादेर ऊर्ध्व कृतकत्वादेर ध्वंसादो व्यभिचारात अक्षय इत्यादि श्रुत्या विरोधात अनित्यत्व असाधकवात् अब और हेदु लगा रहे भाषिकार्थ ने दो चार हेदु लगाया था और भी हेदु लगा रहे कि क्यों परम को ही वो प्राप्त करेगा तथा ही इसका विस्तार देखिए कृतकत्वादे ध्वंसवादो व्यभिचारात एक व्याप्ति है यद यद कृतकम तत्द अनित्यम एक व्याप्ति है किंतु इसका एक व्यविचार स्थान भी है यद यद कृतकम तत्द नहीं होता है जैसे ध्वंस में नहीं होता ध्वंस जो है ना कृतक है साधिर अनंत ध्वंस जो अभाव है साधि अनंत है वो शुरू होता है कृतक है किंतु अनंत रहता है यानी नित्य रहता है तो कौन है ये ध्वंस इसमें वो व्याप्ति नहीं लगी ना तो कृतगत तो होता हुआ भी वो नित्य रह रहा ध्वंस के बाद भी कोई ध्वंस होता नहीं वो हमेशा के लिए ध्वंस ही बना रहा है जो घड़ नष्ट हो गया वो वापस आएगा क्या कभी भी वापस नहीं आएगा उसके जैसा दूसरा घर सकता है किंतु वो घर तो चला गया चले जाने के बाद वो ध्वंस नित्य होता है केवल वो धंस नहीं कोई भी धंस वो नित्य होता है वो नित्य होगा मतलब वो चला गया वो वापस नहीं आएगा तो इसका वे देखा गया है एक तो दूसरा ये भी सुना है अक्षयम हई चादुर्मास्यचि न सुकृतम भवति अक्षयम का ये अक्षय श्रुति को बता रहे कि वो चादुर्मास्य आजी जो यजन करता है उसका जो फल है वो अक्षय हो जाता है चादुर्मास्य जो करेगा ना चादुर्मा से आदि करते हैं वो चादुर्मा से अलग है कर्मकांड में दूसरा एक कि है चार महीने में एक याग पूरा होता है उसको चादुर्मासे याग करते वो चादुर्मासे होता अक्षयम हाई यार चादुर्मा से सुप्रतम भवती है ऐसा वेद वाक्या तो उसको लेके कह रहे हैं कि अक्षय इत्यादि श्रुत्या विरोधा अन्य असाधक ये अक्षय इत्यादि श्रुति क्या कह रहे है कि आपने ये कहा कि जो जो कर्मचित लोग है वो अनित्य होता है कहा था अभी बोलते हैं इसका विपरीत भी मिलता है वो ये कर्मचित है चादुर्मा से तो ये कर्म है उससे उत्पन्न होता है जो फल है वो अक्षयम वही का अक्षयम वही सुक्रतम भवन उसका क्षय नहीं होता उसका मतलब वो हमेशा रहता है बहुत बड़ा फल देता अमृत देता है अपाम hmm. सोमम अमृताभ भूम ऐसा वाक्य भी आया हैदादी में तो हम सोमपान करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे वो फल अमर होता है सोमपान करने का मतलब कर्म करेंगे तो इस प्रकार से कहा तो यह भी अनित्व का असाधकत्व आया अनित्व यहां ये श्रुति के द्वारा क्या कह रहे हैं? है हैं कि जो आप कर्म है वो अनित्य है ऐसा नहीं कर सकते तो कर्म अनित्य का साधन है ये नहीं होता इसलिए अनित्यत्व असाधकत्व अनित्व का असाधकत्व सिद्ध होता है इसके विरोध होने से इसलिए वो भी नहीं कह सकते जो जो कर्मचित है सो सो अनित्य है ऐसा नहीं होगा अकृतकत्व से प्रागभावे व्यभिचारात नित्यत्व अहेदुत्व और जो यद यद अकृतक ऐसी व्याप्ति आप करेंगे जो जो बनाया नहीं गया सो सो नित्य है यद यद अकृतकम तद नित्यम जो जो बनाया नहीं गया हो कृतक मन बनाया गया कार्य नहीं है अकार्य है जो अकार्य है वो नित्य है ऐसा भी नहीं होता क्योंकि प्रागभाव में भी विचार होता है प्राग कृतक नहीं है है ना अनादि अनादिश्रागे प्राग भाव का लक्षण है वो अनादि रहता है उस, वो उसको बनाया नहीं गया अभी घट बना नहीं ये मकान नहीं तो मकान नहीं कब से नहीं तो कोई पता नहीं अनादि काल से नहीं है अब बन गया तो इस प्रकार से वो भी नहीं होता है अकृतकत्व से प्राग अभावि जागा ये व्याप्ति आपकी नहीं बनेगी इसीलिए नित्यत्व हेतुत्व तो नित्यत्वेदु है क्या हेतु है यहा यत्र यकृतकत्व तथा तथा नित्यत्वम ये भी नहीं बन सकता वो नित्यत्व का हेतु नहीं बन रहा वो अपने तर्क दे रहे पूर्व पक्ष इसको आधा लाने के लिए क्या क्या था भावत्व विशेषणे चंड्वादो भावा आत्ममात्र नित्यत्व तो असिद्धे और दूसरा जो भाव वस्तु है वो आत्मा है ऐसा मानेंगे यद सद यद आत्मा ऐसा बोलेंगे जो सत है जो भाव है वो आत्मा है ऐसा बोलेंगे तो वो भी नहीं बन पाता क्योंकि भावत्व तो विशेषणे अनुआदो भाव भावत्व तो विशेषण ये अनु में भी है अणुआदि भी सत है अनु आदि को भी सब माना गया है वो तो, तो नहीं आएगा जिसको सब मानते तो सद मानने से उसमें आत्मात्र नित्यत्व सिद्ध आत्मा है उससे आत्म मात्र नित्य है ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि आप ये कहेंगे जो जो सत है जो जो भाव है वो नित्य होता है आत्मा भाव है इसलिए नित्य है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रधान आदि है सब है इसमें सब भावत्व तो बैठा हुआ अणु है परमाणु है उसको भी भाव मानते हैं सद होता है तो इसीलिए मात्र नित्यत्व सिद्ध मात्र ही नित्य होगा परमाणु आदि नित्य नहीं होंगे ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि व्याप्ति जब आप कहेंगे तो, तो व्याप्ति इधर भी जाती है उधर भी जाती है जो परमाणु आदि में भी व्याप्ति है इसीलिए मात्र नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा ये भी हेतु है इसीलिए भी अपरिच्छिन्न से प्रतिदेह भिन्नषु आत्मस्वभाव और अपरिच्छिन्नत्त्व जो आप आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि आप कहेंगे जो अपरिच्छिन्न होगा वो निश्चय होगा इत्यादि कहेंगे तो अपरिच्छिन्नत्व ये परिच्छिन्न नहीं रहना ये स्थिति प्रतिदेह भिन्नषु आत्म स्वभाव ये प्रतिदेहम भिन्न रहने पर एक एक शरीर में अलग अलग आत्मा है और हर एक आत्मा अपरिच्छिन्न है तो उसी में वो स्वभाव आ जाएगा वो आत्म स्वभाव ही हो जाएगा इस प्रकार से अनेक आत्मा आपको माननी पड़ेगी पर अपरिचत्व को लेकर के भी ऐसा आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते वो तो परम है ऐसा नहीं सिद्ध कर सकता विभुत्व विवक्षायाम आकाशादिशु भावा और आप कहेंगे नहीं आत्मा परम है सबसे बड़ा है क्यों क्योंकि विभू है विभू मने क्या है हाँ सर्वमूर्त हाँ, द्रव्य व्यापित्व द्रव्य संयोगित्व सर्वभूत द्रव्य संयोगित्व विभुत्व ये सर्वभूत द्रव्य का संयोग करने वाला विभु सर्वत्र व्यापक रहता है इसीलिए आत्मा सर्वत्र व्यापक होने से नित्य होना चाहिए ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आकाश आदिशु भावा आकाश आदि में भी विभुत्व हुआ क्यों नहीं एक तो आकाश को भी विभू मानते दिक्काल सबको विभू मानते हैं अब इतने सब हो गया इसका मतलब आप कृतकत्व तो लेकर के अनित्यत्व सिद्ध तो नहीं कर सकते अकृतकत्व तो लेकर के नित्यत्व सिद्ध तो नहीं कर सकते और आत्मा को अपरिच्छिन्न मान करके सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिदेघ में अलग अलग है और भावत्व तो लेकर के भी आत्मा को नित्य सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि अणुआदि में वो विचार हो रहा है अणुआदि भी नित्य होने लगेंगे और विभुत्व लेकर के भी आत्मा को व्यापक और नित्य परम ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आकाश आदि भी फिर परम हो जाएगा ये सब दिखा उक्त दोषा, उत्त नित्यानित्य विवेक आयोगा इसलिए पूर्व देखो कितना जबरदस्त तर्क दिया अभी आपको इधर जा सकते उधर जा सकते चारों तरफ से बांध लिया अब आत्मा के बारे आत्मा को परम सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी कहे उसको सब उन्होंने व्यवचार दिखाया ऐसा नहीं हो सकता है उक्त दोषार ये सब दोष है इतना गिन के उन्होंने दिखाया नित्यानित्य विवेक होगा अब इतना दोष रहते हुए अभी ये बिचारा आदमी नित्यानित्य वस्तु विवेक कैसे करेगा अब वो नित्य मानने के लिए जिसके पीछे जाते हैं वो हो गया और चला जाता है अनित्य सिद्ध करने के लिए जिसके पीछे जाते हैं वो भी कहीं और चले जाता है फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं हो पाए आपने जो पहले साधन बताया वही ठीक नहीं पा रहे तो पहले वो नहीं ठिकाया तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा और नित्यानित्य वस्तु के बाद में आगे का साधन आपने बताया था अब नित्यानित्य वस्तु में ही बेबीदार हो गया वो तो कर नहीं पा रहा है इसीलिए ये कहना चाह रहे कि आपका वेदांत आरंभ करना व्यर्थ है क्यों अब तक वेदांत आप सुनाते रहे और नित्यानित्य वस्तु विवेक ही किसी को नहीं हो पाएगा ऐसी स्थिति आ रही है इसीलिए उक्त दोषा नित्यानित्य विवेक आयोग नित्यानित्य वस्तु विवेक सिद्ध नहीं होने से विवेश अब आगे की तो वैराग्यादेर भी तथा भाव्य भाव आपने कहा कि नित्यानित्य वस्तु आदि क्रम से सिद्ध होता है पूर्व पूर्व सिद्ध होने पर उत्तर उत्तर की सिद्धि अब नित्यानित्य नित्या वस्तु विवेक सिद्ध नहीं हो पा रहा क्यों जिसको आप जिस हेतु से नित्य मानना चाहते हो वो नहीं हो रहा है और अनित्य मानना चाहते है वो भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे तो नित्यानित्य नित्या वस्तु सिद्ध नहीं होगा बुद्धि में नहीं आ पाएगी ऐसे तो में वैराग्यादे रभी तदा भाव्य भाव वैराग्यादि भी तो सिद्ध नहीं होगा क्योंकि नित्य -निश्च्य नित्यानित्य वस्तु विवेक सिद्ध होने के बाद वही साधक यह अमूत्रार्थ भोग विराग करने वाला था क्योंकि वो तुलना करेगा कौन नित्य है कौन अनित्य है जो अनित्य को छोड़ेगा नित्य को पकड़ेगा ऐसा करने वाला था अब वो सिद्ध नहीं होगा तो फिर वैराग्य सिद्ध नहीं होगा फिर समाधि साधन क्यों करेंगे जब वैराग्य भी नहीं है नित्यानित्य वस्तु किसके लिए समाधि साधन इतनी बड़े तपस्या सब कुछ छोड़ जाड़ के अब ये समस्या कौन करेंगे वो तो करेंगे नहीं वो भी सिद्ध नहीं होगा सिर्फ मुक्त तो, तो होने वाला अभी नहीं क्यों किसके लिए मोक्ष चाहिए अब मोक्ष के लिए सबसे बड़ा चाहिए था सब बंधनों से मुक्त होना चाहिए था अब वो नहीं हो पाए क्योंकि नित्य होगा तो फिर मु मुक्ष सिद्ध तो होगा वो नहीं हो रहा है इसीलिए साधना संपत्ति नहीं हो पा रही हा ये कहा तो विशिष्ट अधिकारी अभाव तब आपके पास कोई विशिष्ट अधिकारी सिद्ध हुआ ही अभी तक लेक्चर आप दे रहे थे इतने दिनों से ये आप ये विशिष्ट अधिकारी को सिद्ध करके ब्रह्म जिज्ञासा करना चाह रहे हैं किंतु अब देखिए विशिष्ट अधिकारी कैफा सिद्ध हुआ आपके पास कोई विशिष्ट अधिकारी है ही नहीं जिसके लिए आप ब्रह्म जिज्ञासा की आरम्भ करें इतनी कठिनाई से इसीलिए अनारंभास्त्र से इसी ऐसी आशंका है देखो कितनी बुद्धि चलाए हाँ ऐसी चलाना चाहिए तभी इसी को मनन गए थे अब चला करके फिर पक्का हो गया बोला कि अभी तो सिद्ध यही हुआ कि ये शास्त्र आरंभ करके कोई प्रयोजन नहीं खाओ पियो जैसा भी वो सुविधा मिल रहा है कहीं रह जाओ जैसा थोड़ा बहुत आनंद जानक मिल रहा है उसको कहते है जाओ ये इसके पीछे पड़ के कोई फायदा नहीं है ऐसा सिद्ध हो गया तब उसका आपादन करना है तन उसको निराश करता हुआ ये शंका होने पर उसके निराश करते हुए हेदु चतुष्ट उपाद्य तदहेतुत्व अथ शब्द साधयती तो ये चार हेदु जो पहले कहा उसको उपपादन किया पहले अथ शब्द के द्वारा उसका प्रणयन किया उसके बाद में तदहेदु उस हेदु से जो सिद्ध होता है उसको अध शब्द सिद्ध करता है इसका मतलब साधना चतुष्टय होने के बाद में उसको परापर का विवेक होगा बराबर का विवेक होकर के तुलना करके देखेगा देखने के बाद यह ब्रह्म सिद्ध हो सकती है तो कहने का तरीकाकार के क्या तात्पर्य जो अथशब्द से जिसको भाष्यकार सिद्ध किया उसको ये आता शब्द दृढ़ करता है उसको हेदु बनाता है पहले तो पूर्वावर बारो ही सिद्ध किया था उसको हेदु नहीं बनाया था वो रहने के कारण ये होगा ही ऐसा बोलना पड़ेगा ना तो वो होगा ही करके ये आता शब्द सिद्ध करता है तीन सबका निराकरण होगा ये आ गया उसका क्रम से निराकरण बताएंगे टीकाकार अपने आप बता रहे अब यह जो जो दिया एक करके निराकरण करना पड़ेगा तो बोलते हैं नहीं ध्वंसादो नित्यत्व ध्वंस आदि में नित्यत्व नहीं है आप क्या कह रहे हैं कि जो कृतक होता हुआ ध्वंस नित्य है ऐसा आप कह रहे हैं आप उस व्याप्ति को व्यभिजार दिखा रहे कौन सी व्याप्ति यद यद कृतज्ञ तत्त व्याप्ति का व्यभिजार आप दिखा रहे उसका साधे आप स्थान दिखा रहे हैं। तो वो नहीं है क्यों ये ध्वंस नहीं हो पाएगा कारण क्या है प्राग अभावादौ अकृतकत्व और आगे ये जोड़ते जाना फिर अंत में उत्तर देंगे तो ध्वंस आदि में नित्यत्व तो सिद्ध नहीं होगा और प्राग अभाव आदि में आकृतकत्व से तो सिद्ध नहीं होगा क्योंकि प्राग अभाव को आप अनादि मानते हैं फिर हाँ उत्पन्न मानते हैं तो प्राग अभाव आधो अकृतकत्व तो। प्राग अकृतक है प्रागभाव को कोई बनाता नहीं आ, अन, अनादि हाँ अनादि शांत है और उसका अंध होता है ऐसा मानते हैं ये भी सिद्ध नहीं होगा आत्मनोबा परिचिनत्व तो। और अनेक देह में मान करके आत्मा का परिचिनत्व तो भी नहीं सिद्ध होगा यावत विकार अंध इति इस क्योंकि आगे हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे परिचिन्न होने पर भी आत्मा अनेक नहीं होता है आ, इसको बताएंगे ब्रह्म सूत्र का ही इसी में आगे आएगा या विकारंत विभागो लोकवत ऐसा एक सूत्र आएगा ये दूसरे अध्याय में तीसरे पाप में आएगा पुण्य से अक्षय फलत्व श्रुदिस्तु अभी जो आपने जो श्रुति दी है अक्षय भवे चादुर्मासेतम भवती ये जो श्रुति का ये श्रुति भी पुण्य अक्षय फलत्व श्रुति पुण्य का जो अक्षय फल श्रुति है ये तो वस्तु बल प्रवृत्त अनुमान अनुग्रही दुदी विरोधे न स्वार्थिमान। इसका भी स्वार्थ में कोई मान प्रमाण नहीं है अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है ये स्तुति के रूप में कह रहे हैं। कि लोग उसमें प्रवृत्त हो इसके लिए वो स्तुदी रूप में कह रहे हैं कि वस्तु बल प्रवृत्त वस्तुबल यहां ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु बल में प्रवृत्त अनुमान के द्वारा अनुग्रहीत ये ब्रह्म ज्ञान जो है वस्तु स्थिति है और अनुमान आदि के द्वारा इत्यादि के द्वारा उसको अनुग्रह भी किया मैंने उसको सिद्ध भी किया ऐसे श्रुति का विरोध होने पर जो श्रुति ब्रह्मज्ञान के विषय में है ब्रह्म विदा परम ये श्रुति है ये श्रुति का और उस श्रुति का जब तुलना करते हैं तो वो जो श्रुति है अक्षयम वही चादुर्मासे आदि नो श्रुति है, है ये स्तुति है और ये जो श्रुति है ब्रह्मविदाधि परम ये श्रुति नहीं है क्योंकि इसको सहायता देने के लिए अनुमान आदि युक्ति प्रवृत्त होती है इसलिए न स्वार्थ माना वो श्रुति स्वार्थ में मान नहीं है क्योंकि अर्थवाद है कहना चाहे अर्थवाद का स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता है उसका दूसरे संबंध में प्रमाण होता है दूसरे के साथ मिल प्रमाण होता है अद विवेक द्वारा वैराग्यादि भावा इसीलिए विवेक के द्वारा वैराग्यादि सिद्ध होने पर वैराग्य विवेक के द्वारा सिद्ध हो गया मैंने नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्यादि सहारा साधना संबद्ध सिद्ध होने पर विशिष्ट अधिकारी लाभाद आरभ्यम शास्त्र मि विशिष्ट अधिकारी के लाभ होने से विशिष्ट अधिकारी यहाँ जो साधना चतुर्थ संपन्न अधिकारी है इसकी प्राप्ति होने से शास्त्र को आरंभ करना ही चाहिए आदिशब अदो अर्थ इवाक्यं आदि शब्द से ये आदि शब्द आदिशब इत्यादि ही न तथाइक कर्मचि आदि ही इदिग जोड़ा भाषिकार भाष्य कारण उस उदि का अदो अर्थ इवाक्य है ये जो अमृतत्व साधन है उससे भिन्न जो है आत्मा से भिन्न जो भी आप जानेंगे वो आर्त होता है यानी नष्ट होता है उसकी कोई स्थिति नहीं है कुछ काल तक रहता है उसके बाद नष्ट होता है अदो अन्य इत्यादि वाक्य दृह्यते मुख्युत्व से हेदुअर महा मुमुक्षुत्व होना है इसके लिए और हेदु कहा और हेदु ही है तथा ब्रह्म विज्ञान परम पुरूषार्थम दर्शेगा ठीक है। यदा कर्मणा अनित्य अफल वेदो दर्शयति तथा यहां जैसे कर्म का अनित्य फलत्व वेद स्वयं ही दिखा रहा है इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से परम श्रेय होता है ये भी वेद स्वयं ही दिखा रहा। परम समस्त निरादिशय स परम पर दर्शय भाषा में कहा उसका अर्थ है निरस्त समस्त दुख जिसमें कोई दुख ना हो इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं ये जो स्वर्ग आदि फल होता है ये भी पुरुषार्थ है जो हम इस लोग में भोजनादि सुख प्राप्त करते हैं ये भी पुरुषार्थ है किंतु ये निरस्त समस्त दुख वाला नहीं है जिसमें कोई भी प्रकार का दुख ना हो ऐसा नहीं है ऐसा भोजनादि को प्राप्त करने के लिए दुख होता है और उसके संबंध में अन्य भी कई दुख होता है क्योंकि बाद में वो हजम होके क्या हो जाएगा इत्यादि आकांक्षा रहते इसी के उदाहरण दुख होता है और जो भी आप आर्जन करते हैं आप आर्जिदान सर क्षण आर्जन किया हुआ उसको बचाने के लिए दुख होता है तो ये आर्जन करना भी दुख है और आर्जन करने के बाद दक्षा करने के लिए दुख होता है और जो स्वर्ग लोग जाएंगे स्वर्ग लोग जाने के बाद ये चिंता बनी रहती है कि कब ये पुण्य खत्म हो जाएगा नीचे गिर जाएगा आई नहीं चिंता रहती है इसका मतलब दुख तो रहता है कि समस्त, समस्त निरिशय आनंद निरिशय आनंद वहां प्राप्त नहीं हो रहा है अत्रा भी आदिशब्दे न यहां भी आदिशब्द है अंत में न इत्यादि का आदिशब्द से सरदी शोकमात्मवि इत्यादि थे ये उपनिषद वाक्य को भी लेना चाहिए तो जो आत्मा को जानता है वो शोक से पार होता है हेतु चतुष्टयस्य ब्रह्म जिज्ञासा सामग्री स्थित परिपूर्ण हेतुरवश्यम कार्य मुत्पादय फलितम उपसंहरती अब तस्मात् उसका उपसंहार करते हैं जिसका हम विचार कर रहे थे अतः शब्द का भी विचार कर रहे थे अतः शब्द का विचार पूरा हो गया इसीलिए कहा तस्मा यथोक्त साधन संपत्ति ब्रह्म जिज्ञासा ठीक है मैं कहते हेतु चतुष्ट ब्रह्म जिज्ञासा सामग्री अब ये विचार करने पर क्या स्थित हुआ निश्चय हुआ कि ये हेतु चतुष्टय जो कहा गया साधना चतुष्टय ये ब्रह्म जिज्ञासा की सामग्री है ये सिद्ध हो गया ऐसे सिद्ध होने पर परिपूर्णो हेतु अवश्यम कार्य उत्पाद हेतु कारण सामग्री संपन्न हो जाता है कारण को पूर्ण रूप से आप सिद्ध करते हैं तो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है कार्य को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं इसलिए परिपूर्ण हेतु हेतु परिपूर्ण हो गया साधना चतुष्ट संपन्न हो गया तो अवश्यम कार्य अब आगे कार्य अवश्य उत्पन्न हो जाएगा इसीलिए आता शब्द प्रयोग किया क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा अभी कार्य है साधना संबन्न होने के बाद ब्रह्म होना ये कार्य हो गया वो अभी अवश्य सिद्ध हो जाएगा क्योंकि यथार्थ तो साधन यथावत सिद्ध होने पर कार्य को होना ही होता है जैसे अग्नि में आप पकाने के लिए रख दिया तो आग है बर्तन है पानी है सब कुछ है और उसमें सब्जी वगैरह सब डाल दिया सब तैयार करके रख दिया बंद करके रख दिया अभी वो पक जाएगा अब सब साधन संबन्न हो गया तो उसको पकना है होता ही फलम उपसंहार है इसलिए अंतिम में इसका उपसंहार करते हैं वो अथ पद अथ शब्द दोनों की व्याख्या हो गई होने के बाद भाषिकार ने ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या करा इसलिए ब्रह्म करनी ही चाहिए ऐसा उपसंहार किया अब आगे जिज्ञासा पद ब्रह्म जिज्ञासा तीसरे पद है उसमें उसका अर्थ लेंगे एक एक पद लेके विचार करेंगे अब ब्रह्म जिज्ञासा इस पद में क्या अर्थ करना चाहिए ब्रह्म क्या है उसमें कौन सा समास हुआ एक समस्त पद है अब दो पद जो आया था वो तो आके अलग अलग पद था अब ये समस्त पद है तो कौन सा समास करना है कौन सा अर्थ करना है ये सब विचार करेंगे आज ओम मदम पूर्ण पूर्ण मुदश्य पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति श्रीपुर